श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें गंभीर भावोन्मुखता के साथ श्री रामकृष्ण देव का सब विषयों की ओर दृष्टि रखना साथ ही एक बात और है सर्वत्र हमें यह देखने को मिलता है कि 24 घंटे भावमुख अवस्था में रहने से भावुकता इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा फिर संसार के और किसी कार्य को करना संभव नहीं होता है अथवा सांसारिक छोटी मोटी घटनाओं को वह याद नहीं रख पाता है धर्म जगत का तो कहना ही क्या विज्ञान राजनीति या सभी क्षेत्रों में विशिष्ट मनुष्यों के जीवन इस बात के प्रमाण हैं। प्रायः दे यह देखा जाता है कि ये व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल अथवा प्रतिदिन काम में आने वाली सामान्य वस्तुओं को यथास्थान रखने तथा इसी प्रकार की अन्य बातों में एकदम अपटु होते हैं किंतु श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम यह देखते हैं कि अत्यधिक भावोन्मुखता के साथ ही साथ इस प्रकार के सामान्य विषयों की ओर भी उनका पूरा ध्यान बना रहता था और जब नहीं रहता था उस समय अपने शरीर या जगत के सारे पदार्थ या व्यक्तियों को भी वे एकदम भूल जाया करते थे जैसे समाधि में और जब वे समाधि में नहीं रहते थे उनका ध्यान सभी बातों में रहा करता था यह बात कोई कम आश्चर्य की नहीं है यहाँ पर हम उस संबंध में केवल दो एक दृष्टांतों का उल्लेख करेंगे एक दिन श्री राम कृष्णदेव दक्षिणेश्वर से बलराम बाबू के घर जा रहे थे साथ में उनके भतीजे रामलाल तथा स्वामी योगानंद थे सब लोग गाड़ी पर सवार हुए वहाँ से चलकर गाड़ी बगीचे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि श्री राम कृष्णदेव ने योगानंद जी से पूछा क्यों रे नहाने के लिए धोती अंगोछा आदि अपने साथ लिया है ना वह प्रातः काल का समय था श्री योगेंद नहीं महाराज मैं तो केवल अंगोछा ही लाया हूँ धोती लाना भूल गया वे लोग बलराम बाबू आपके लिए नई धोती का प्रबंध कर ही देंगे श्री राम देव यह तू क्या कह रहा है लोग कहेंगे कि कहाँ का यह अभागा आया है उन्हें कष्ट होगा उन्हें असुविधा होगी जा गाड़ी रुकवा उतर के मेरी धोती ले आ अतः बाध्य होकर योगेन स्वामी को वैसा ही करना पड़ा श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि जब कोई अच्छा व्यक्ति भाग्यवान व्यक्ति घर पर आता है तब सभी विषय अपने आप सुसाध्य हो जाते हैं किसी को कोई परेशानी नहीं होती और अभागे श्रीहीनों के आने पर सभी विषयों में दुख उठाना पड़ता है जिस दिन घर पर कुछ न रहे तथा किसी व्यक्ति के आने पर गृहस्थ को विशेष कष्ट उठाना पड़े ठीक उसी दिन ये आकर उपस्थित होते हैं श्री प्रताप हाजरा नामक एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव के समय बहुत दिन तक दक्षिणेश्वर में साधु जैसा जीवन बिता रहे थे हम लोग उन्हें हाजरा महाशय कहा करते थे श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते में जब भक्तों के यहाँ जाया करते थे तो हाजरा महाशय भी कभी कभी उनके सांस जाते थे एक बार किसी भक्त के यहाँ से लौटते समय हाजरा महाशय अपना अंगोछा भूलकर कलकत्ते में ही छोड़ आए थे दक्षिणेश्वर में पहुँचने के बाद श्री रामकृष्ण देव को जब यह विदित हुआ तो उन्होंने उनसे कहा भगवान के नाम में मग्न होकर मुझे अपने पहनने के वस्त्र तक का होश नहीं रहता किंतु एक दिन भी मैं अपना अंगोछा या बटुआ कलकत्ते में भूल नहीं आया और तू तो सामान्य जप करता है फिर भी तू इतनी भूल श्री को श्री राम देव ने यह शिक्षा दी थी गाड़ी या नाव से जाते समय पहले उस पर सवार होना और उतरते समय अच्छी तरह देखभाल लेना कि कोई चीज रह या छूट तो नहीं गई और तब उतरना साधारण विषयों की ओर भी श्री कृष्ण देव का इतना ध्यान था इस प्रकार भावमुख में निरंतर अवस्थान करते हुए भी श्री रामकृष्ण देव को आवश्यकी सभी विषयों का ख्याल रहता था जिस वस्तु को वे जहां रखने के अभ्यस्त थे उसे सर्वदा वहीं रखा करते थे अपने वस्त्र बटुआ इत्यादि नित्य काम में आने वाली सभी वस्तुओं का वे स्वयं ध्यान रखते थे कहीं आते जाते समय आवश्यकीय वस्तुओं को लाने में भूल तो नहीं हुई इस बात की वे स्वयं जाँच किया करते थे भक्तों के मानसिक भावों का उन्हें जैसे भली भांति ख्याल रहता था ठीक उसी प्रकार उनकी शारीरिक सांसारिक समस्त परिस्थितियों का पता लगाकर किसी तरह उनकी बाह्य अवस्था भी साधना के अनुकूल बन सके इस और भी वे सदा ध्यान रखते थे श्री रामकृष्ण देव के जीवन की पर्यावलोचना करने पर यह विदित होता है कि मानव वे सब प्रकार के भावों के मूर्तिमान समष्टि रूप थे इससे पूर्व मानव जगत में भाव राज्य के इतने बड़े राजा कभी दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं भाव में श्री राम कृष्णदेव भावमुख अवस्था में रहकर निर्विकल्प अद्वैत भाव से लगाकर कर सविकल्प की सभी प्रकार के भावों के पूर्ण प्रकाश को स्वयं अभिव्यक्त कर सभी श्रेणी के भक्तों को अपने अपने मार्ग तथा गंतव्य स्थल का पथ निर्देश करते हुए अंधकार में अपूर्व ज्योति निराशा में अदृष्ट पूर्व आशा तथा संसार के के के घोर दुख कष्टों में निरूपम शांति प्रदान किया करते थे। थे, कृष्ण देव किस प्रकार सभी के भरोसे के केंद्र यह समझाना कठिन है। मनोराज्य में उनके जिस प्रबल प्रताप को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उसका वर्णन करना असंभव है स्वामी विवेकानंद जी कहते थे किसी तरह मन के बाहर की जड़ शक्तियों को वस में कर कोई चमत्कार मिराकल दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है किंतु ये पागल ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण देव मिट्टी के लोंदे की तरह लोगों के मन को जिस प्रकार तोड़ते पीटते गढ़ते तथा स्पर्श मात्र से नए सांचे में ढालकर नवीन भावों से परिपूर्ण कर देते थे मुझे इससे बढ़कर और कोई आश्चर्यजनक चमत्कार मिरोकल दिखाई नहीं देता